जो आदि है, आदि का नहीं। नहीं है, ऐसा जमीनी आचार्योधन आदि शब्दों को साक्षात परमात्मा का बोधक मानने में कोई विरोध सूत्र क्या है साक्षात साक्षात अभी अर्थ है की शोषण आदि शब्दों को साक्षात परमात्मा का बोधक मानने पर भी कोई विरोध ऐसा जेमिनी आचार्य रहते ही है ना इसी ये ब्रह्म सूत्र है इसी के तो नहीं है। जैसे का व्याख्यान हमारे लेना मतलब क्या जमिनी का ये मत है लेकिन ये वेद अभ्यास को मानना है ठीक है साक्षात है ना मतलब ये जो जेमिनी का मत है ये वेद अभ्यास को भी मानना है कहीं कहीं जो है ना वो मत लिखा है पर मान्य नहीं है नहीं के है इसलिए एक, तो एक पक्ष में मान्य होता है ना मान्य तो होता है लेकिन एक पक्ष में मान्य होता है ना तो यहाँ न जब ये व्याकरण में जब विकल्प होता है तो जैसे क्या है की गार्गी के मत में ये काम हुआ पाणनी के मत में ठीक है अब गार्गी के मत में जो काम हुआ है तो क्या पारनी को अनभिमत है वो नहीं नहीं तो। पाणनी को वस्तुता दोनों मत अभिमत है और गार्गी को और जिन आचार्यो के नाम दिए हैं उनको एक एक मत अभिमत है समझ में यदि पाणनी को सर्वथा अभिमत नहीं होता तो नहीं हूँ जो बहुत सारा आचार्य जो लोग कहते हैं ना कि पाणनी के उनके मत में हुआ पाणनी के मत में नहीं हुआ तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है क्यों पाणनी के दोनों पक्ष है वहाँ पर दोनों मत पाण के हैं गए यह की पाणनी ने क्या किया है पूर्वाचार्यों का सम्मान देने के लिए उनका नाम दे दिया है ना यह मतलब है की गर्ग के मत में हुआ अन्य के मत में नहीं, नहीं हुआ कौन पाणनी को छोड़कर अन्य पाणनी को छोड़कर गाल जैसे अन्य व्याकरणों के मत में नहीं हुआ यही कह सकते हैं पाणनी के मत में नहीं हुआ कह सकते हैं ऐसा किसी कुछ सबसे बड़ा मतलब ये व्याकरण तो यही है पाणनी व्याकरण है इसे लौकिक वैदिक सभी शब्दों की सिद्धि हो जाती है जो आपका हरी रामावृत व्याकरण इसमें वैदिक शब्दों की सिद्धि नहीं है आवश्यक नहीं समझा नहीं तो बना भी सकते थे और लौकिक शब्दों की सिद्धि सबसे ज्यादा पाणी व्याकरण से होती है फिर भी कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उसके लिए उड़ादी तो है ही थोड़ा भी तो है औ पाणी संबंध है उड़ाजी और ये सरस्वती कंठा भरण से भी कहीं कहीं मदद दी जाती है ऐसा एक का मेरे है के साथ तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जो ब्रह्मसूत्र में जिन आचार्यों के नाम आते हैं तो उनका मत मान्य है यदि नहीं मान्य है तो वो वहाँ पर दूसरा में करने वाला सूच आ जाता है है ना पहले कुछ मत आएगा फिर उसका मिटगेट आ जाएगा तो यहाँ जो है जेमिनी आचार्य जैसा कहते हैं वो मान्य प्रसन्नता एक बात और सुन कि जेमिन अभी मीमांसा शास्त्र जिन लोगों ने पढ़ा है तो ये जेमिनी जेमिनी का मीमांसा शास्त्र है जेम तो पूर्व मीमांसा में उन्होंने देवताओं के विक्रय नहीं मानी ईश्वर का विक्रय नहीं माना देवताओं का कहीं आना जब बिगरे ही नहीं है तो आने जाना भी नहीं होता है और जो याद में जो देवताओं का आह्वान किया जाता है वो सब क्या है बोले बस वेदों में लिखा है तो बोलू फल मिल जाएगा पर उनका कहीं आते हैं जाते हैं वो फल देते हैं ऐसा कुछ नहीं मानते हैं फल तो अपूर्व मिलता है अपूर्व से मिलता है अदृश्य मिलता है वहाँ तो ऐसा ए, मतलब प्रचलित जो मीमांसा है वर्तमान में कुमारी भट्ट के समर्थ थे उसमें तो ऐसा ईश्वर के अभी कुछ नहीं है ईश्वर की भी उसे मतलब तो ईश्वर का तो कोई जुड़े नहीं।, नहीं है प्रचलित जो मीमांसा चल रही है ना तो ऐसा जमिनी ने भी ईश्वर का प्रतिपादन नहीं किया है सूत्रों में जमिनी ने ईश्वर का प्रतिपादन नहीं किया है न कुमारी भट्ट ने निषेध कर दिया अखल ईश्वर का कुमारी ने निषेध किया जमीनी ने निषेध नहीं किया लेकिन तो है लेकिन ब्रह्म सूत्र में ईश्वर संबंधी विचार जमीनी के नहीं थे ईश्वर संबंधी बहुत विचार जमीनी के हैं, इससे क्या सिद्ध होता है की जमीनी इससे ईश्वरवादी हैं और वहाँ प्रसन्न ना होने से उल्लेख नहीं किया क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है ईश्वर को मानने वाले आलसी ज्यादा होते हैं भगवान करेंगे तो मतलब ही तो तो नहीं तो कर्म को प्रधानता दे उल्लेख नहीं बाकी ईश्वर वादी है की पर बहुत सारे सूत्र जमीनी के यहाँ नहीं हैं और ये जो हिंसा है ना पशु हिंसा ये कुमारी भट्ट के समर्थित है जैमिनी तो अधिकार जी जी करते हैं आजकल जो मीमांसा का ढंग है वो कुमारी भट्ट के अनुसार है तो उसमें से यहाँ विकल्प बीमानना है कोई बात नहीं, तो सूत्र में है। ऐसा तो प्रैक्टिस तो कितनी है चौसठ चौसठ साक्षात अब जैमिनी टिप्पणी है ना इधम वैश्वान अधिकरण सूत्र यह वैश्वानर अधिकरण में स्थित सूत्र है ये जो अधिकरण है जैसे पहला सूत्र क्या है था तो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा अधिकरण और दूसरा क्या है जन्माध्य पिता जन्माध्या अधिकरण ऐसा अधिकरण है एक एक अधिकरण में एक एक विषय का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ही ब्रह्म सूत्र का एक अधिकरण है वैश्वानराधिकरण तो वैश्वानर अधिकरण में स्थित का सूत्र है देख लेंगे आत्मानम एव एवं वैश्वानरम् वैश्वानर इस प्रकार आत्मा की ही उपासना करते हैं यहाँ पर आत्मानम तो अब ध्यान देना कि वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में प्रसिद्ध है किस अर्थ में प्रसिद्ध है अग्नि के अर्थ में प्रसिद्ध है लेकिन प्रकरण में जहाँ वैश्वानर शब्द आए वहाँ वैश्वानर को यदि सर्वात्मा कह दिया जाए तो फिर अग्नि को तो ले पाओगे मतलब के जहाँ वैश्वानर कहा गया है सपन में वैश्वान शब्द का, तो तो का प्रसिद्ध नहीं होता है तो वैश्वान का जहाँ उत्पादन है वहाँ वैश्वान को सर्वात्मा यदि कह दिया जाए तो अग्नि ले पाएंगे किसको लेंगे परमात्मा परमात्मा को लेंगे अब परमात्मा को कैसे लेंगे तो एक तो एक तो क्या है की कि वो किसी के द्वारा अग्नि के द्वारा दूसरा सीधे भी सीधे भी ले सकते है क्यों वैश्वानर है ना ये ऐसा कर देंगे ना सभी मनुष्यों का नेतृत्व करने के कारण सभी मनुष्यों को मतलब सभी सभी मनुष्यों का करने के कारण को आगे ले जाने के कारण कहे जाते हैं तो इस प्रकार किसने घटेगा सभी को आगे कौन ले जाता है परमात्मा तो हो जाएगा सीधे हो जाएगा न ध्यान देना यदि प्रकरण में सर्वात्मा सब, सर्वात्मा गया को और विपत्ति से यदि न घटे तब तो फिर द्वारा ले जाएंगे जब से सीधे घट रहा है विश्व नाणाम नेतृत्व तब तो क्या है कि सीधे परमात्मा का साक्षात परमात्मा का बोध हो जाएगा ठीक है पंक्ति लगाएंगे आत्मानम एवीम वैश्वानम इस इस रूप आत्मा की ही उपासना करते हैं इत्यादि की उपासना संबंधी वाक्यों में बैस्वानर की उपासना संबंधी वाक्यों में तो ये इसका क्या मतलब है यहाँ पर साक्षात परमात्मा का बोधक है क्या मतलब हुआ यहाँ पर साक्षात परमात्मा का बोधन तो देखते जाओ अभी वो दृष्टान्त है ना यथा ये था लौकिक वनी आदि सु वैश्वानर शब्द जैसे लौकिक बंदी आदि में प्रयोग किया जाने वाला वैश्वानर शब्द लग जाएगा लौकिक वंदी आदि में प्रयोग किया जाने वाला वैश्वाणर शब्द आदि दिया है ना तो वो याद की बंदी समझ लेना कौन सी बंदी अलौकिक है लौकिक बंदी आदि में प्रयोग किया जाने वाला वैश्वानर शब्द प्रकरण में कहे गए सर्वात्मक प्रकरण में कहे गए सर्वात्मकत्व आदि विशेषो के होने से सर्वात्मक है ना कि सर्वात्मक कर्ज क्या होगा सबका आत्मा है जो बोभी है ना तो सर्वात्मक कर्ज सबका आत्मा है जो परमात्मा तो सर्वात्मक हुआ परमात्मा सर्वात्मकत्व किसका होगा हाँ, कि प्रकरण में कहे कहा गया प्रकरण में क्या कहा गया सर्वात्मकत्व प्रकरण में कहा गया सर्वात्मकत्वी गुण के सम्भव होने से सर्वा सर्वात्मकत्वी गुणों के संभव होने से तो ये गुण अग्नि में रहेंगे सर्वात्मकत्वादी गुणों के सम्भव होने से परमात्मा का वाचक भी है कौन परमात्मा का वाचक है लगाइए लौकिक वन आदि में प्रयोग किया जाने वाला वैश्वान शब्द प्रकरण में कहे गए सर्वात्मक गुणों के सम्भव होने से परमात्मा का वाचक ही है कौन क्यों सम्भव है सर्वात्मक विशेष के सिर्फ किसमें संभव है ठीक है इसी इसलिए विश्व श्याम नारायणाम नेतृत्व आदि मनुष्यों का जो नेतृत्व किसमें आएगा परमात्मा परमा... सभी मनुष्यों को आगे ले जाने वाला उठान करने वाला तो विश्वश्याम नारायणाम नेतृत्व है ना नेतृत्व आदि विपत्ति से ऐसी विस्पत्ति से साक्षात परमात्मा का वाचक भी होगा साक्षात परमात्मा का कौन वैश्वान शब्द इसी ना विरोधा इसलिए कोई विरोध नहीं, नहीं है ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं यह सूत्र का अर्थ है लग जाएगा यथा जैसे लौकिक बन्नी आदि में प्रयोग किया जाने वाला वैश्वान शब्द प्रकरण में कहे गए सर्वात्मक आदि गुणों गुण के संभव होने से परमात्मा का वाचक ही है इसलिए विश्वेशम नारायणाम नेतृत्व नेतृत्व आदि आदि नहीं करना नेतृत्व आदि नेतृत्व नेतृत्व तो आदि विपत्ति से साक्षात परमात्मा का वाचक ही होगा ऐसा मानने पर कोई विरोध करते ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है ऐसा जमीनी आचार्य मानते है यात्री प्रकृत, या प्रकृत मंत्र अपना कोई सचल रहा है नहीं। प्रकृत, नहीं। मंत्र प्रकृत मंत्र में भी पूछ शब्द आगामी मंत्र शब्द प्रकृति मंत्र में भी आया प्रकृत मंत्र में आया हुआ कौन से शब्द शब्द और आगामी मंत्र आगामी मंत्र में आने वाले यम सूर्यादी शब्द कौन से शब्द यम सूर्यादी शब्द क्या क्या यहाँ लेना क्या आगामी मंत्री शब्द है इस प्रकार प्रकृति मंत्र में भी पूछ शब्द और आगामी मंत्र में आने वाले यम सूर्यादी शब्द विपत्ति ऐसी सिद्ध विपत्ति ऐसी सिद्ध क्या होता है प्रवृत्ति ने मैं विपत्ति क्या सिद्ध होता है प्रवृत्तिमित्त और विपत्ति से सिद्ध कैसा प्रवृत्ति निमित्त असंकुचित प्रवृति निमित्त कैसा थोड़ा प्रवृत्ति निमित्त के बारे में ध्यान देना घट शब्द का घट अर्थ में ही प्रयोग होता है अन्य अर्थ में प्रयोग और तो पट शब्द का पट अर्थ में ही प्रयोग होता है अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता है इसका क्या कारण है पट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जिसमें होगा तो पट शब्द का उसी में प्रयोग होगा अथवा ऐसा समझे पट शब्द उसी अर्थ का बोध कराएगा पट शब्द पट अर्थ का ही बोध कराता है घट अर्थ का बोध और घट शब्द घट अर्थ का ही बोध कराता है पट अर्थ का बोध इसका क्या कारण है मतलब पट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जिसमें रहेगा पट शब्द उसी का बोध कराएगा हाँ और घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जिसमें होगा उसी उसका ही बोध कौन कराएगा घट शब्द घट शब्द कराएगा घट का प्रवृत्ति निमित्त हाँ बता रहे हैं निमित्त का होता है सत्यता अवच्छेद क्या होता है वाच्चेता वाच्चेता तो देखना कि घट शब्द का वाच्य घटर्थ है तो वाच्यता में घट शब्द का सत्य घटर्थ है ना तो सत्यता किसमें रहेगी में अर्थ में तो सत्यता घट में रहेगी उस तो घट में रहने वाली सत्यता का अवच्छेदक कौन होगा तो यहां तो ठीक है पट शब्द का अर्थ क्या है पट शब्द का पट शब्द की सत्यता तो कितनी रहेगी अच्छा तो पट शब्द का सत्यता उच्छेद क्या होगा पटक तो होगा तो ये सत्यता अच्छे तक होता है अब बोलो क्या कहना है पट या या जो है तो तो तक का दे दे नहीं नहीं। नहीं। नहीं। बात, बात यह है ना की पट शब्द पट अर्ध का क्यों है क्यूँकी पट सब्दृति निमित कुछ नहीं है पट सब्द का और प्रवृत्ति निमित्त है क्या सत्यता वो छेदक रूप है किमरूप है सक्यता और अच्छे दक रूप है तो ध्यान देना सत्य और वाचित मालूम होने चाहिए ना यदि शक्ति और वाक्य मालूम नहीं है तब तो आपको क्या कहेंगे शब्द से अर्थ का बोध होगा नहीं, शब्द ध्यान देना शब्द से जो अर्थ का बोध होता है जो शताब्द बोध होता है तो उसमें शक्ति ज्ञान कारण है शाब्द बोध में शक्ति ज्ञान कारण है शक्ति जैसे कोई अभी दूसरी भाषा के शब्द बोलने लगे तो आपको अर्थबूर होगा क्योंकि आपको उस पद की शक्ति किसमें मालूम है, है। नहीं। तो पद ज्ञान में क्या सहकारी कारण है शक्ति ज्ञान सहकारी कारण है तो जो शक्ति ज्ञान सहकारी कारण है तो फिर आपको सत्यो वाच्य को पहले से मालूम है अब विचार ये करना है कि उसका ही बोधक क्यों हुआ एक मिनट एक मिनट पहले सुन लो हम जो कहना चाहते वो सुन लेना ये बताइए की शब्द बोध में शब्द से अर्थ का बोध होने में शक्ति ज्ञान सहायक है कि नहीं है शब्द से अर्थ का बोध कब होगा जब पहले क्या होगा शक्ति ज्ञान होगा और जब शक्ति ज्ञान है तो आपको लक्षण का भी ज्ञान होगा सत्य संबंध हो लक्षण तो अच्छा तो अब देखिएगा की शक्ति ज्ञान होने के कारण आपको सत्य का ज्ञान होता है अब जब ये ज्ञान होता है तो विचार ये करना है की उसी उसका ही बोध क्यों हो रहा है अन्य का बोध क्यों नहीं हो रहा है ये विचार बाद की बात है ये विचार कौन करेंगे जिसको घट शब्द का सत्या पता है पट शब्द का सत्यार्थ पता है वही ये सब विचार करेंगे कि जिनको नहीं पता है वो विचार करेंगे।, तो करेंगे पता होने विचार करेंगे तो विचार जब मतलब तो क्या विचार करना है कि घट शब्द से घट अर्थ का ही बोध क्यों हुआ पट शब्द से पट अर्थ का ही क्यों बोध होगा तो घट शब्द से घट अर्थ का ही क्यों बोध हुआ तो घट शब्द से जो बोध भी घट अर्थ है उसको समझ रहे हैं ना पट शब्द का ही बोध क्यों हुआ जब ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो पट शब्द जो पट अर्थ है उसको समझ रहे हैं अब क्या जो का जो समझ रहे हैं वो तो क्या पट का वास्तव नहीं है इसलिए तो पट नहीं कहेंगे इसमें अब ठीक है ठीक है देखो ध्यान देना जब ये है ना वाच्य अर्थ तो एक ही चीज है ना वाच्य वाक्य अर्थ है? एक ही, ही चीज है इसमें तो कोई संदेह नहीं ना वाच्य और अर्थ पर्याय देखना कि घट शब्द का वाच्य घट अर्थ है घट शब्द का वाच्य को ही अर्थ कहते हैं वाच्य को ही क्या कहते हैं अर्थ कहते हैं ना तो बात है ये समझ कह सकते हैं कि घट शब्द का वाच्य घट क्यों है या घट शब्द का अर्थ घट क्यों है घट सबसे घटका ही क्यों बोध होता है ये सब सब सोते है सोते है ना, एक हैं ना। तो इसका उत्तर क्या होता है कि जिसमें क्या रहेगा उसका जिसमे दड़, सत्यता वो छेदक रहेगा जिसका जिसमे जिस अर्थ में जिस अर्थ में शब्द का शब्द का सत्यता वो छेदक रहेगा सब उसी अर्थ का बोध कराएगा क्या जिस अर्थ में शब्द का सत्यता उस उसी होगा भिन्न नहीं, नहीं होगा ऐसा कहा जाता है है ना आप वो तो बो, थोड़ा बोलो हम आपको ये स्पष्ट समझेंगे शब्द अपने वाचिका ही अपने वाचिका ही बोधक है उससे भिन्न का बोधक क्यों क्यों बात यह है ना तो फिर इसमें भी प्रश्न नहीं एक मिनट वो प्रश्न करना प्रश्न करना प्रश्न बना नहीं है बात यह है कि शब्द अपने वाच्य का ही बोधक है वाच्य से इतर का बोधक नहीं, नहीं है क्यों क्यों, तो क्यों तो उत्तर के लिए फिर आपको वाच्य नहीं नहीं ये नहीं है ये ये उत्तर नहीं है ये उत्तर नहीं हो सकता है शब्द अपने वाचिका ही बोधक है वाच्य से इतर का बोधक नहीं है तो वाच्य नहीं है इसलिए बोधक नहीं है उत्तर नहीं होगा हाँ मतलब क्या है की सत्यता हाँ वो उसी का हाँ यही है तो फिर उसी का एक मिनट ध्यान देना सत्यता व छेदक धर्म जो है ना वो स्वतो व्यापृत है सत्यता व छेदक धर्म जो है स्वतो व्यापृत है और घट पट ये स्वतो व्यापृत नहीं है न घटपट जो वस्तुएं हैं ना ये स्वतः व्यावृत नहीं इनके व्यावर्तक धर्म दूसरे है जो भी माना गया तो है क्यूँ घो नहीं देखिए आप घटत और पटत तो है ना देखिए जो घटत तो और पटत तो है घट ऐसा समझो संक्षेप में के पे के देखिए पृथ्वी जल से भिन्न है क्यों क्योंकि पृथ्वी में गंद है कह सकते है ना पृथ्वी जल से भिन्न है क्योंकि पृथ्वी में क्या है और जल में गंध कह दे? सकते है ना आप ठीक है और पृथ्वी टेब से भिन्न है वहाँ भी यही उस तरह आप दे सकते हैं ना चलिए घट पर तो दोनों पृथ्वी है ना तो यहाँ पर गंध होने से या प्रस्पित होने से तो उत्तर नहीं निकलेगा ना तो घटपट से भिन्न है क्यों बोलो बोलो घटपट से क्यों भिन्न है इसमें क्या दिक्कत है घटत होने से इसका कह सकते है न ठीक है अब घटपट से भिन्न घटत होने से हो गया तो घटत ही तो भेदक हुआ भेदक क्या हुआ घटत भी भेदक हुआ अब यदि कहा जाए एक घट दूसरे घट से भिन्न है तो घटक तो भेदक होगा तो वहाँ पर किसको भेदक मानते हैं न्याय में कहते हैं कि वो समवाही का भेद होने से क्या कहते हैं और यहाँ पर विशिष्ट में क्या कह सकते हैं कि उसकी आरंभक कारण उपादान का भेद से उपादान कह सकते हैं समवाहीकरण के भेद से यहाँ सकते उपादान कारण के भेद से एक घट दूसरे घट से भिन्न ठीक है इस तरह तो जाएगा आरम्भक कारण भेद है अब न्याय शास्त्र में कैसा विचार करते हैं कि अब एक त्रेणु दूसरे त्रेणु से क्यों भिन्नवाई कारण भिन्न है क्यों उसके परमाणु भिन्न है अब एक पृथ्वी का परमाणु दूसरे पृथ्वी के परमाणु से भिन्न है तो उसका कोई कारण होता है तो यहाँ पर नहीं भेदभ होगा ना इसलिए वो मानते विशेष इसे नहीं है किसको मानते हैं विशेष की इसलिए कल्पना करते हैं क्योंकि एक पृथ्वी का परमाणु दूसरे पृथ्वी के परमाणु से भिन्न है या पृथ्वी होने से गंध होने से या कुछ और उसके आरम्भ कारण का भेद हो सकता है तो फिर इसलिए क्या मानना पड़ता है विशेष मानना पड़ता है किसमें परमाणु में, में? तो उनका क्या कहना है कि तो भी क्या कहते हैं कि नित्य द्रव्य विशेषाह नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष तो परमाणु में भेर सिद्ध करने के लिए क्या मानना पड़ा विशेष तो नित्य द्रव में भेद सिद्ध करने के लिए विशेष मानना पड़ा तो यहाँ परमाणु में मानना पड़ा भेद सिद्ध करने के लिए तो इसलिए क्या है की सभी नित्य द्रव्यो में मान लिया इस कारण कहा मान लिया सभी नित्य द्रव्यो में मान लिया तो ऐसी स्थिति में उनको मानना पड़ता है विशेष मानना पड़ता है और जैसे नया के मत में जाती तो एक ही है तो गोत जाती का अन्य जाती से तो भेद नहीं होगा गोत जाती सभी में नहीं आएगी ही मानते हैं तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं अचान रही बात जो विशेष मानने की तो विशेष वैशेषिक दर्शन में माना जाता है इसीलिए उसका नाम भी वैशेषिक है विशेषम रीते बेटुआ वैसे बेटा नैयाय उसको स्वीकार करते और मात संप्रदाय में भी मातृदर्शन में भी विशेष माना गया है दूसरे कोई दार्शनिक विशेष को नहीं मानते हैं। अब उनसे पूछो कि एक पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला विशेष दूसरे पृथ्वी के परमाणु में रहने वाले विशेष से भिन्न है क्या अभिन्न कहते हैं भिन्न है क्यों भिन्न है तो लैया क्या कहेंगे स्वतः भिन्न स्वता भिन्न।, तो भिन्न है तो स्वता व्यावर्तक मानते कहते हैं जब आप विशेष को स्वता व्यावर्तक मान लेते हैं परमाणु को स्वता व्यावर्तक मानने के बाद क्या है आप इसलिए क्या है कि दूसरे लोग विशेष को मानते नहीं है ये तो खैर विशेष की बात हो गई तो गयी तो की की क्या से है कि नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं नहीं मतलब क्या विशेष में और विशेष माने तो कहते हैं अनवस्था हो गई इसलिए छोटा व्यावर्तक है छोटा व्यावर्तक क्यूँ मानना पड़ा अनवस्था दोस्तों बचने के लिए अब बात क्या है की जब ढेर सिद्ध करना है तो मुख्य उद्देश्य क्या है भेद सिद्ध करना भेद सिद्ध के लिए चाहे आप उनको स्वतः व्यापित मान करके उनको भेद मानो और चाहे विशेष मान करके मानो लक्ष्य सबका एक भेद सिद्ध करना भेद सिद्ध करने की रीतियाँ अलग अलग हैं भेद तो सबको मान्य है भेद क्यों है ये बात अलग आ जाती है ये तो बौद्धिक व्यायाम है कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप उसको वहां दिखा सके ऐसा अच्छा ही है न कोई श्रुति प्रमाण है कि आप उसको दिखा सकते हैं ये तो दर्शन शास्त्रों कुछ बौद्धिक व्यायाम होते हैं बहुत ऐसी बातें हैं तो लेकिन उसको भेद की युक्त युक्त तो लोग देखते हैं मतलब उसका किस कारण मानना पड़ता है तो जिस कारण मानना पड़ता है वो अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाता है कुछ लोगों का है तो बात अपनी ये आती है कि वाचिका व छेदक हाँ प्रवृत्ति निमित्त होता है ना क्या कि शब्द का सत्यता व छेदक होता है तो इसको सभ्यता व छेदक वाच्यता और छेदक या बुद्धता वेदक भी कह सकते हैं बात ये थी कि शब्द उसी अर्थ का बोधक होता है जिसमें उस शब्द का क्या रहता है, है? जिसमें उसका क्या रहता है प्रवृत्ति निमित्त रहता है और जिसमें प्रवृत्ति निमित्त नहीं रहता है बोधक नहीं होता है अब यहाँ पर क्या बताना है जैसे देखना संक्षेप में ब्रह्म शब्द है ना तो ब्रह्म शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है बृहत्तो क्या है तो मतलब बृहत्व जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे में कहेंगे तो बृहत्व भी दो प्रकार का दो तरह से स्वरूपता और गुणता स्वरूपता और गुणता दो प्रकार से तो अब देना कि परमात्मा परमात्मा स्वरूप है ना तो उसमें स्वरूपता बृहत्व रहता है उनके गुण भी वृहत है धर्मभूत ज्ञान बृहत है तो गुणता भी क्या रहता है बृहत्व पता ही सोच में तो स्वरूपता और गुणता बृहत्व किसमें है परमात्मात्मा तो इसलिए उसको क्या कहेंगे ब्रह्म में। अब ध्यान देना और ब्रह्म शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है कि जो बृहत्व स... है ना ये गुणता तो जीवात्मा में भी है किसमें इसलिए जीव को जीवात्मा को भी क्या कहेंगे ब्रह्म बात आम वेद ब्रह्म यहाँ ब्रह्म में तो मुक्त को कहा गया है ना अच्छा और गीता में क्या है मम योनिर महद्रह्म मम योनिर महद्रह्म जब भगवान सृष्टि करते हैं ना तो सृष्टि का कारण क्या बन जाती है वहाँ पर प्रकृति सृष्टि तो का कारण क्या बन जाती है क्या कहा गया है, है कहा गया गीता में क्या मम योनि महद ब्रह्म जगत का क्यों नहीं करते कारण जगत का कारण क्या है प्रकृति वो किसकी है भगवान की तो बोले मम भगवान की का कारण नहीं मतलब जो कारण है वो परमात्मा का है जगत का कारण किसका है इसलिए मम योनी कहा भगवान ने मम योनि महाद्रम तो वहाँ तो ब्रह्म किसको कहा गया प्रकृति को और वो बहुत सारे कार्य को उस पर उसको महान ले गया महाद्रम ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द वहाँ किसके लिए आया प्रकृति के लिए तो प्रकृति भी जो है ना वो बड़ी तो है अरे कार्य पदार्थ की अपेक्षा बृहत है कार्य पदार्थ की अपेक्षा इसलिए उसको भी क्या कह दिया गया वहां ब्रह्म कह दिया गया है सुन लेना लेकिन क्या है कि ब्रह्म शब्द तो का प्रकृति तो निमित्त स्वरूपता गृह और गुणता बृहत मतलब असंकुचित प्रकृति निमित्त किसमें रहेगा यदि आप जीव और प्रकृति में ले जाना चाहेंगे तो संकोच करना पड़ता है न की जीवात्मा क्या है की वो गुणता बृहत है वृहत तो जीवात्मा में प्रवृत्ति निमित्त रहता है पर तो पूरा पूरा रहता है कुछ संकोच करना पड़ता है तो संकुचित प्रवृत्ति निमित्त दूसरों में रहता है और ब्रह्म में कैसा प्रवृत्ति निमित्त है असंकुचित प्रवृत्ति निमित्त है तो यहाँ भी विश्वेशाम नराराम नेतृत्व तो ये जो प्रवृति निमित्त असंकुचित किसमे रहेगा परमात्मा में ऐसा बताना चाहते है और कुछ असुविधा है तो फिर बताएंगे आपको आप कल्पना करिएगा निमित्त का पूरा लक्षण तो है ना? नहीं नहीं नहीं नहीं अभी अभी लिखिए स्वाच्य स्वाच्य प्रकृति सी स्वाच्योपति प्रकाश है पंक्ति को पंक्ति पैसा सही बताया था हाँ मिल गया ये ध्यान देना। एवं प्रकृत मंत्री इस प्रकार प्रकृत मंत्र में भी वैश्विक को समझाया ना mm. प्रकृत मंत्र में आया शब्द आगामी मंत्री शब्द और आगामी मंत्र में आया हुआ यम सूर्यादी शब्द व्युत्पत्ति से सिद्ध असंकुचित प्रवृत्ति निमित्ते व्युत्पत्ति से सिद्ध असंकुचित प्रवृत्ति निमित्त यम का अर्थ क्या होगा यम उपर रातु है ना नियमन करने अर्थ में तो यम का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा नियमन करतृत्व तो सर्वे शाम नियमन करतृत्व कुछ मिल जाएगा पूरा पूरा परमात्मा में है ना तो विस्पत्ति से सिद्ध असंकुचित प्रवृत्ति निमित्त धर्मसाली धर्मसाली कर धर्म वाला ना है ना वैसे हाँ तो विस्पत्ति से सिद्ध असंकुचित प्रवृत्ति निमित्त धर्म वाला कौन हुआ तो विस्पत्ति सिद्ध असंकुचित प्रवृत्ति निमित्त धर्मशालित्व भगवतवाचक वो शब्द हो गए कौन वो शब्द और यम सूर्यादी शब्द ये इस प्रकार के इसके वाचक शब्द हो गए परमात्मा के वाचक हो गए ऐसा इनका कहना है तो असंकुचित प्रवृत्ति निमित्त समझे यदि का शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो विश्वेशम नारायण नेतृत्व है तो वो सीधे किसमें घटेगा परमात्मा कोई तो विश्व राम नारायणाम नेतृत्व तो विपत्ति तो बताइए तो इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या कह सकते हैं विश्वनर नेतृत्व विश्वनर नेतृत्व कर लो क्या ऐसा कर सकते हैं ओम शांति शांति अर्थ में रहता है स्वुद्धि का सम्बन्ध हमारे नाम में क्या समाज है बताइए में वाचक होगा उसका वाचक नहीं हो सकता है तो फिर वो मेरी समाज नहीं करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा मतलब तो क्या होगा फिर भूमानी जैसे और फिर तो फिर क्या करना पड़ेगा मतवर तो गोबरी ये समान लिपूर्मधारी का ही है इसलिए जो है ना वो पेड़ बोला नहीं है ठीक है बढ़िया तस्ता दासन तस्तर फिर करना पड़ेगा दास बनाने के लिए